तर्कतः तर्कावस्ट में दैववैत्य निरूपण्यद्वैत आर्थिक संभावित प्रकरण प्रारिपुरसकृष्टिवपदर्म्रर्क्रय करके तर्क के द्वारा निरूपण किया गया द्वितीय प्रकरण तर्क के द्वारा तो करके करके समाप्त आर्थिकम आर्थिकम द्वैत से जब द्वैत मिथ्या हो गया सब कल्पित तो है अधिष्ठान सत्य अद्वैत हुआ अर्थ से सिद्ध हुआ द्वैत का निषेध होने से ही सब अध्यास के निराकरण होने पर अधिस्थान पार्थिक है वही अद्वैत है अर्थ से सिद्ध होने पर भी तर्क संभावी तर्क से भी संभावना है, ये बताने के लिए अन्य प्रकरण तृतीय प्रकरण अद्वैता के प्रकरण प्रारब्ध आचार्य भगवान प्रारंभ करना चाहते उपास्य उपास, उपास पहले भेद जो उपासना करते हैं भेद दृष्टिया मेरे से भिन्न है मैं उपासक हूँ ऐसे जो भेद दृष्टिया उपासना करते है उसकी पहले निंदा करते है अपती उपासना से तो धर्म जाते ब्रह्मी वर्तते रागुत्पत्तिर तेनाश स्मुपत्तिरण है जीव से धारणा भरत धर्म जीव है उपासना उपासनाशित धर्म जीव उपासना उपासनाश्रित जीव उपासना में आश्रित जो उपासना को ही परम साधन मान करके उपासना में आश्रित उपास्य में से भिन्न है इसी भेद दिष्टा उपासना करके जीव रहता है जाते ब्रह्मणी वर्तते, जात ब्रह्म कार्य ब्रह्म में रहता है उपासना करता है अपने है, तो है। जा, में में को मानता है जात ब्रह्म में वही हूँ राग उत्पत्ति रजम सर्वम पद के पहले से वजन ना है अभी जात ब्रह्म में हूँ और उपासना करके फिर अजन मैं ब्रह्म को प्राप्त करूंगा ऐसे उपासना मानता है उपासक मानता है तेनास कृपण इसलिए इसे भेद दृष्टि उपासना करने वाले को कृपण कहा गया और कृपण है दरिद्र नीचे ऐसा ठीक है नीच निकृष्ट टीका में धारणाधर्मो जीव जीव क्या धर्म देह से धारणा धर्म देहारणाधर्म भूतसघात जातेमणि तदिमान वर्त जीव जाते वर्तमानी वर्तते जाते कारण जाते ब्रह्मी भूतसघात भूतात देह इस रूप से उत्पन्न हुआ जाते ब्रह्मणी उपासक के अभिप्राय से मानता है ब्रह्म ही अभी इस रूप से जन्म हुआ है आकाश आदि प्रपंच से ब्रह्म ही उत्पन्न हुआ है ये जो भूत दिखते हैं है ब्रह्म ही इस रूप से उत्पन्न हुआ है ब्रह्म ही जन्म हुआ आकाश आदि भूत रूप से तो जात ब्रह्म भूत उससे माना गया शरीर इसे जात ब्रह्मणी है उपासक इसे मानता है तद तो अभिमाचं उसमें अभिमान अहम अभिमान करता देह मात्र में अहम अभिमान करके रहता है सपराग उत्पर उत्पत्तेर अजम सर्वे उत्पत्ति के पे सब अजन्म था ब्रह्म था अभी सब ब्रह्म जगताकार से परिणत तो जगत हो तो गया जगत बन गया मानता है कालावच्छिन्न वस्तु तो मन्य मस्तु तो आत्म तत्त्व को कालाभिन मानता है उत्पत्ति के पहले अजन्मा ब्रह्मता ब्रह्म है जगत था अब जगत गया। इसे है। पुनर साधन उपासना आश्रय क्या है उपासना ही ध्यान चिंतन उपासना ही आश्रय क्या पुरुषार्थ का साधन मुख्य का साधन है तदेव ब्रह्म प्रतिपक्षी सर्वे पाता दुर्धम सर्वपात के बाद उसी अजात ब्रह्म को मैं प्राप्त करूंगा अभी अन्य है ऐसा मानता है एवं यह तो मिथ्या ज्ञानवान अवतिष्ठते रहता है इसलिए इसको कृपण का अल्प है निकृष्ट ऐसे है। स्मृत स्मृत का चिंतित तो किसके द्वारा ब्रह्म विदली ब्रह्म ज्ञानियों निकृष्ट है भेद दृष्ट उपासना करने वाले अनुद्रवति आगे ये प्रकरण है प्रकरण ये समाप्त हुआ इसके अवतरण करते हुए भगवान भाष्यकार वृत्तम अनुद्रवति अतीत का अनुवाद करते ओंकार निर्णय उपह प्रपंच उपशम शिवोद्वैत आत्मे की प्रतिज्ञा मत्रे न ज्ञाते द्वैत नारणय उक्त प्रथम प्रकरण प्रपंचोपशम शिव प्रपंच से अद्वैत उपशम यस्में अद्वैतात्म तस्तमें शिव हे अद्वैतात्मा प्रतिज्ञात्रेन कहा गया है ज्ञाते भी कहा गया है ज्ञान पर देतो नहीं रहता है ठीक है में तस् प्रथम प्रकरण प्रपंच उपशमो शिवो अद्वैत विशेषण आत्मा प्रतिज्ञा प्रतिज्ञात्रेण अद्वितो व्याख्या तरण तंकार का निर्णय करते समय प्रथम प्रकरण में आगम प्रकरण में ये कहा गया है प्रपंच उपशम आत्मा है प्रपंच से उपशम यस् शिव हे है? है इन विशेषण के द्वारा आत्मा अद्वितीय इस कहा गया है प्रतिज्ञात्रेण इसे पर्व तो बनी है? हेतु देने के पहले केवल साध्य विशिष्ट पक्ष बोधक वचन ऐसे कहा गया अद्वैत आत्मतत्व द्वितीय प्रकरणार्थम संक्षिप्त अनुभदति ये प्रथम प्रकरण हुआ द्वितीय प्रकरण का अर्थ संक्षिप से कहते ज्ञाते द्वितो न विद्यत ये द्वितीय प्रकरण कहा त्रद्य प्रकरण ज्ञाते द्वैतो न प्रतिज्ञा मत्रता भावुक्त प्रथम अनुकार आगमन प्रकरण में कहा गया भी, भी प्रतिज्ञा मात्र से कहा गया था द्वैत का अभाव उसका सतु द्वितीय प्रकरण न हेतु दृष्टान्तात्मक तर्क च प्रतिपादित है द्वितीय प्रकरण में वैतथ्य प्रकरण हेतु दृष्टान्तात्मक तर्क प्रतिज्ञा करने के बाद हेतु देते दृष्टान्त देते पर्वत भन्यवान ये प्रतिज्ञा मात्र हेतु तो धूम व्याप्ति देकर यत्र यत्र धूम बनने यथा महानसन हेतु तो दृष्टान्त आत्म के नर्क नहीं हेतु तो दृष्टान्त देने पर ही तर्क होता है केवल प्रतिज्ञा मात्र से अर्थ सिद्ध नहीं होता है तर्क चकार समुचय करने के लिए एकमेवाद इतम इत्यादि श्रुति भी है अद्वैत प्रतिपादन करने वाले जो अद्वैत प्रतिपादन करने वाली श्रुति है तो द्वैत से मिथ्यात्म अर्थात सिद्ध है द्वैत मिथ्या नहीं हो एक में संभव नहीं तो द्वैत मिथ्यात्व अर्थ से सिद्ध है अर्थापति प्रमाण से इसको समुचय करने के लिए तर्क न प्रतिपादित तर्क अर्थापति प्रमाण से भी प्रतिपादन किया गया कि द्वैत वस्तुता नहीं मिथ्या है नात्र प्रतिपादितव्यम अवशिष्ट अस्थि अधिक कुछ प्रतिपादन करने के लिए नहीं द्वैत मिथ्या सिद्ध हो गया आकांक्षा प्रकरण आकांक्षापूर्वकंवतर अब तृतीय प्रकरण क्यों आरंभ करते आकांक्षा करके अवतरण करते भाष्य में दैता में पहले द्वैता वैत्य प्रकरण है ना स्वप्न मैया गंधर्व नगरादी दृष्टातेश्यवादेतु तर्क च प्रतिपिता द्वैता किया वैत्थ्य प्रकरण किया द्वितीय प्रकरण स्वप्न माया गंधर्व नगर आदि दृष्टान्त दिया गया दृश्यवाद आद्यनवाद परिच्छनवाद व्यविचारित हेतु के द्वारा तर्कपादित तर्क और एकमेवा द्वितीय सूची के द्वारा जो कहा गया अद्वैत प्रतिपादन सूची के द्वारा अर्थ से सिद्ध होता है द्वैत मिथ्यापति <coughs> अद्वैतम कि आगम मात्रण प्रतिपातव्यम आहो से तर्क तो क्या? आगम प्रमाण से ही जानना है अथवा तर्क से भी ऐसा संक्रम से कहते तो शक्यते थे तर्क ना ज्ञान तर्क से भी जाना जा सकता है ठीक मेसा तर्क न मतिरा अपन या कठोपरिशा ये, ये तर्क के द्वारा इसे बुद्धि प्राप्त नहीं होती अव्यतम कथम तर्क न ज्ञान तो तर्क से कैसे ज्ञान हुआ ऐसा आक्षेप करते तत्क तो अद्य प्रकरण में का प्रवेश नहीं स्वतंत्र तर्क मतिरापनिया स्वतंत्रतर्कअ सिद्ध नहीं होगा तर्क का प्रतिष्ठा उसकी प्रतिष्ठा नहीं कि तस्मीकर्क सहकारितया संभावना है आत्मतमें आगमन प्रतिपादित आगम के अनुकूलर्क सहकारि तो सहकारिभावना का हेतु अद्वैत सामे होने से तर्के ज्ञात शक्यमेट व्यवहार तो आगामनकूल तर्क संभावना हेतु तर्के ज्ञात ऐसे व्यवहार होता है मानकर कहते आरभ्यते यदि तर्केण अद्वैत संभावित प्रकरण आरभ्य तहि किमित उपासक निंदा प्रथम तत्राह। <coughs> <coughs> तर्क अद्वैत संभावना है इसको संभावना करने के लिए तृतीय प्रकरण आरम्भ करते तो पहले उपासक की निंदा क्यों करते उपासक तो उपास क्यों आरंभ करते विततम् आत्मा आत्मा परमार्थ अतिते उपास्य, उपास्य, उपास्य जितने है, है। य परमार्थ ये स्थित प्रकरण स्थित निश्चय हो गया उपासना साधन हम मम उपास्यं ब्रह्म उपासनाशित होता है साधक क्या मानता है उपासना आत्मनु मुख्य साधन से न उपासना मुख्य साधन ऐसा मान करके अहम उपासक ममो उपास्य ब्रह्म ऐसा मानता है तो ब्रह्म की उपासना करके जाते ब्रह्म इधानी वर्तमान अभी त्र कार्य ब्रह्म में हूँ क्योंकि ब्रह्म वेद आकाश तो आदिभूत उत्पन्न हो गया देहादि परिणत हो गया अभी मैं इसी में हूं देह में अहम बुद्धि करके अजम ब्रह्म शरीर पाता ऊर्धवम प्रतिपत् ये मानता है शरीरपात के बाद उपासना करके अभी उपासना करने से मृत्यु के बाद अजन्मा ब्रह्म को प्राप्त करूंगा प्राग उत्पत्ति अजम इधम सर्व अहम च उत्पत्ति के लिए सब पहले सब कुछ अजन्म था मैं भी अजन्मा था ऐसे मानता है उक्त वक्षण विरोधिता उपासक निंदा प्रकृतोपयोगिनी जो कहा गया है आगे जो कहेंगे उसके विरोधि उपासक विरोधी क्योंकि उपास्य उपासक भाव देतमित्या है कहा गया इसलिए उसकी निंदा प्रकृतोपयोगिनी द्वैत मिथ्यात्सिद्ध तो करने के लिए कथम तरी तजत्व आत्मन दर्शयती श्रुति तो घटिष्य अजत तो दिखाने वाले श्रुति कैसे होगी यदि ऐसे मानता है कि जाते ब्रह्मण रहता है उपासक तो प्राथम अजय ऐसे कहने वाले श्रुति कैसे घटेगी तो कहते वो मानता है उपासक उत्पत्ति के पहले स्वजन्म था।, <coughs> था प्राग उत्पत्ति सब अजन्मा था प्राग अवस्था सर्वम तो इदम अजम अहम चा उत्पत्ति के पहले सब अजन्ना था मैं भी था इस उपासको ये तो मनते अतच प्रागवस्थ ब्रह्म विषय भविष्य अजत्वश्रुति उपासक मानता है अजन्मा जो कहा गया श्रुति में वो उत्पत्ति के पहले ब्रह्म के विषय में तद विषय का श्रुति घटित गई कार्यस्थित अवस्था यदि ब्रह्म तन्मात्रिष्ट तरी किम उपासन या प्राप्त आशंका कार्य की स्थिति में यदि ब्रह्म तन्मात्र हो अजन्मा आत्मतत्व तो तो हो तो उपासना से क्या प्राप्त करना है तो इसलिए मानता यदात्म को हम प्राग उत्पत्ति जो पहले था अजन्म आत्मतत्व तो उपासना करके इसको प्राप्त करूंगा किंतु वर्तमान इधानी जातु अभी जन्म हुआ जाते ब्रह्मणि च वर्तमान कार्य ब्रह्म में आका, ब्रह्म ही आकाशादी रूप से उत्पन्न हुआ मैं तद्रूप से उत्पन्न हुआ हूँ जन्म वाला हूँ उपासनाया पुनः तदेव प्रतिपत्ति उपासना से जो उत्पत्ति के पहले अजन्म आत्म तत्व तो था मैं उसको प्राप्त करूंगा मन दुष्को प्राप्त करूंगा इतव उपासना से तुम धर्म धर्म ही साधक जीव यह न एवं क्षुद्र ब्रह्म भी छुद्र ब्रह्म भी थे काल परिचन्न ब्रह्म है और जन्म आत्म तत्व तो परिच्छ मानता है एक अवस्था में ब्रह्म था अभी ब्रह्म जात तो ब्रह्म हो गया इसे तेनाश कारण उसी कारण से कृपण कृपना का दीन दरिद्र अल्पकस्मक तो। इसे माना गया नित्य अजब्रह्म दृष्टिप्राय तो नित्य अजन्मा ब्रह्म इसको जो जानते वो लोग कहते इस उपास तो दिन है टीका अवस्थायां।, अवस्थायां जातु जात अवस्था में जन्म हुआ जाते स्थिति अवस्थायां वर्तमान स्थिति काल में अभी मु अभी जात ब्रह्म मे हूँ प्रागुत्पत्ति यदात्मक सन् आसन जे समय था तदेव पुनः प्रलयावस्थायां उपासनया प्रतिपति प्रलयावस्था में फिर उसे अजन्म ब्रह्म को प्राप्त करूँगा तत्क्र तो के संबंध ऐसे मानता है तत्क्रत तो न्याया तो। तत्क्र तो है छांदो के मै अथ खलु अयम पुरुष संकल्प है अस्म लोके पुरुष यत कर्तव्य तो तथा ही त्यय तो होती जैसे संकल्प निश्चय करता है ऐसे आगे प्राप्त करेगा तो <coughs> संकल्प निश्चय करे निश्चय करेगा पर प्राप्त परेगा अजन्मा करने के लिए ऐसे आगे प्राप्त करेगा समानता है तलबकाराण शाखाया उपास्य ब्रह्मत्व निर्देश दर्शन उपासक निंदा और के उपनिषद में स्पष्ट कहा दिया तलबकार शाखा है उपास्य से यदि दे उपास उपास्य ब्रह्म नहीं, तो ब्रह्मा नहीं। है भेद दृष्टिया जहाँ उपासना करते वो ब्रह्म नहीं है उपासक निंदा एकता यदवाचानुदितुद ब्रह्मतम विधि नेदम ने उपासक जो वाणी के द्वारा प्रकाशित नहीं, नहीं होती है जिसके द्वारा वाणी ही स्वयं प्रकाशित होती वही वाणी का भी सब मनादि का प्रकाश हो गो ब्रह्मत्म समझो इदम तव जो उपासना करते वो तो ब्रह्म नहीं इत्यादि श्रोते तलव कारण अनभेदतम का नकाशित वाणी के द्वारा जो प्रकाशिता नहीं बाघ अभ्युद अभेदते का अभ्यश्य जो प्रकाश्य जिसके द्वारा वाणी मन इंदिरादी से प्रकाशित होते हैं नेद यदि तो उपासते उपाते तथा वाचा विषयी वाणी के द्वारा जिसको विषय करते हैं वह ब्रह्मन ही है आदि शब्द ने मन से नहो मनोमत ये सब है मन का विषय नहीं मन जिससे प्रकाशित होता है वही ब्रह्म है जो मन का विषय वो ब्रह्म नहीं है ये सब श्रुति है इसे श्रुति से भेद दृष्टि उपास्य ब्रह्म नहीं है परिच्छन होने का ब्रह्म परिचन्न है इसे भेद दृष्टि वाला की निंदा की गई भद्रं करने में